श्रावण महात्म्य चतुर्दशोध्याय नांग पंचमी व्रत का महात्मा ईश्वर उवाच अत परम प्रभक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचम्याम कर्तव्य दक्षिण स्वहामुरी ईश्वर बोले हे महामुनि अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो व्रत करनी है उसे मैं बताऊंगा आप आपसे सुनिए कृत्वा सैत्पंचमी दिनेणम अथवा कृत्वा रौप्यसंभव कृवा दारुम व्हाण्मय शुभम पंचम्यामचेद नागम पंच फलान्व चतुर्थी को एक बार भोजन करे और पंचमी को भोजन कें स्वर्ण चांदी अथवा मिट्टी का पांच फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए द्वारो भय तोले ख्याोल बना पूज्ये विधिवत्य वह दुर्वांकुर शुभ करवीर मालती फिर जात पुष्प चंपक तथा पश्चात क्षतूपयोद द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाए और दधि शुभ दुर्वांकुरो कनेर मालती चमेली चंपा के पुष्पों गंधो अक्षतों धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें तत्पश्चात ब्राह्मणों को घृत मोदक तथा खीर का पूजन कराए अनंतम अनतवासुक शेषम पद्मनाभम चमबल तथा कर्कोटकृतराष्टम शंखपाल कालीक हरिद्रिया चंदन कुगकुलाधिपान नवक्रुंच संख्य पूज्ये कुसुमिके बाद अनतवाषु शेष पद्मनाभ कम्बल करकोटक, अश्व आठवाग, आठवाधिताट्र शंखपाल, कालीय तथा तक्षक इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रु को भी हल्दी और चंदन से भीत पर लिखकर कर पुष्प आदि से इनकी पूजा करें वल्मीकि पूजये नागा दुग्धम तय पाएत घृतयुक्त शर्कराथेष्ट चापयेदुध तदनंतर बुद्धिमान को चाहिए कि वलमीक अर्थात वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए घृत तथा सरकरा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पण करे लोहपात्रे पात्रे पोलिकादि न कुछ नेतर गोधूम पायसम कुरियाद्या भक्ति भर्ति कामनालीका अर्पणीया सर्पेभ्य स्वयं तुभक्ष बालकेभ्योर्पणीयाच दृढ़ादंता वाल्मीकनम वाद्य त्रि कार्यम भूषिता कार्योसो महा देवम कृतः कदाचित च सर्पतों न भयम भवेद उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि न बनाए नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करें भुने हुए चने धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए बालकों को भी यही खिलाना चाहिए इससे उनके दाँत दृढ़ होते हैं बलमीक के पास श्रृंगार आदि से युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और महान उत्सव मनाना चाहिए इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता अन्य प्रहलोका हित कामया कथे श्याम किंचित महाभुटे हे विप्र मैं लोकों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा हे महामुदे आपुषे शून्य नागदस्ट नरो वस् प्राप्य मृत्युम व्रज तथ अधो गए सर्पस्तामसो नात्रशय पूर्वोक विधिभुक्ता कार्य नाग निर्माण पूजा विप्रै स नाग्य द्वारा मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है इसमें संदेह नहीं है इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करे और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराए एवं द्वादश मास व्रतम चरे पंचम्या शुक्लपक्षवत्सरे पुनः ब्राह्मणाश्चिश नागास विधे नागम कांचन रत्न चित्रितिता दर्वोपस्कर संयुता इस प्रकार बारहो मासों में प्रत्येक मास के पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूर्ण होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराए किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्नजटित सुवर्ण में नाग और सभी उपस् उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करे दान काले पठे देह स्म नारायण विभुम सर्वगम सर्वधाताम अनंत अपराजित ये किन्मे कुलद प्राप्त यदो गति गोविंद मुक्तिभाजो तेच्चार् क्षत्युक्त शितचंदन मिश्रित वास्देवाग्र तो भक्त तो ये तो ये दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए गोविंद मेरे कुल में जो कोई भी लोग सर्प से दंशित होकर अधोगति को प्राप्त हुए हैं वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक जल में छोड़ दे अने विधिना सर्वे ये मरष्यंति वृता सर्पतस्थि यानी स्वर्गति मुझ सत्तवा कुलजाना कुलजानकूलनंदन प्रयाति शिव सानिध्यम सेरो गणेर नृत्य साक्ष विहीनो ये तत्फल लखेर हे मुस इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा पूर्व में मर चुके हैं वे स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे साथ ही हे कुलनंदन इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है जो मनुष्य वित्त साठ से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है नक्तन भक्ति सहित आश्रित तो पंचमी जय भूजयंती सुभगा कुसुमोपारये सुभदाही भवंति सर्पा हर्षान्विता मणिमयूख विभाषितांगा जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से भोग सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं उनके घरों में बड़ियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं प्रतिग्रह ये चकुर्युहदानयां सर्पताम तेपी घोरा सुतना अंत काले केवसादी मृतापत्या अपुत्र वी मुनिश तवा कार्पण्यवसर्पता केचन निक्षेपाबादा कैचि सर्पाती अन्मित सर्पताम जाति मानवा उपाय जम निर्दिष्ट सर्वेशा निस्कृत पर जो ब्राह्मण गृहदान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्पयोनी प्राप्त करते हैं मुनिषत्तम जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्यता के कारण सर्प योनि में जाते हैं कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेने अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है विद्दाच्य विहीनता चेन्नागपी तदिता हरिशेषर्वनागाजलि प्राथय से वासुक सदा शिव शेषवासुकता शिव विष्णु प्रसादित मनोरथान तवान् परमेश्वर नागलोकेतुता भोगा तू विधान बहुन तथो वैकुंठमा कैलास वापि शोभनम शिव विष्णुगणो भूता लभते परम सुखम यदि कोई मनुष्य वित्तसाक्ष से रहित होकर नागपंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अतिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है कथित वर्ष नागा पंचमी व्रतम अतः परम कि श्रोतम इच्छति तत्वत हे वस्त्र मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बतलाइए इे श्रे स्कुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य नागपंचमी व्रतकथनम चतुर्दशोध्याय